ओम सहना बु सहनो भुन तो सह वी कर्वा वह तेजस्वीनाधीतमस्त मिषा वह ओ अनुवाद की अठारवी कक्षा बीसवा अभ्यास चलेगा आज इसमें पहले प्रारंभ जो शब्द दिए हैं तो त्रिवर्ग ये अकारांत पुलिंग शब्द है और ये तीन वर्ग यानी धर्मर्थ काम इनके लिए प्रयोग में आता है ऐसे ही त्रियम्बक परमात्मा के लिए आता है ये अकारांत है त्रियम्बक मंत्र में बोलते हैं हम लोग पहले आप ये बताइए किसके लिए है तो तब खंडन करिए परमात्मा को नहीं है ये तो इसके लिए है वो कौन है दूसरा त्रियम्बक त्रियम्बक में प्रश्न आपका था ये परमात्मा को कैसे यानी कि आपके मस्तिष्क में कोई और अर्थ इसका भरा हुआ है पहले वो बोलिए ना या ये कहो कि मेरे मस्तिष्क में कोई अर्थ ही नहीं है त्रयंबक क्या अर्थ अर्थ मतलब त्रयंबक त्रयंबक कैसे ये त्रियंबक। हम्म। त्रयाणाम अम्बा जो तीन की अंबा है माता है जो तीन की मां है तो त्रियम्बा और आगे बहरी कब प्रत्यय करके और इसको हस हो जाएगा त्रियंबक बन गए हाँ। पृथ्वी पृथ्वीलोक अंतरिक्ष लोक दिवलोक और बहुत सारे अर्थ हो जाएंगे जीवात्मा मूल प्रकृति और ये संसार कार्य जगत ये तीन हो गए तो इन सब पर शासन किसका चल रहा है परमात्मा का संसार का निर्माण कौन करता है माता है वो वही है आगे है शब्द त्रिपुरारी इसमें पौराणिक शब्द भी बहुत से आएंगे तो त्रिपुर का जो अरी है शत्रु इकारांत पुरलिंग है ये त्रिपथ गा तीन मार्गों से चलने वाली तो ये आकारांत स्त्रीलिंग गंगा के लिए ऐसे ही त्रिवेणी ये इकारांत स्त्रीलिंग हो गया नदी के समान रूप चलेंगे तो त्रिवेणी जहां तीन नदियां होती हैं उनका संगम एक नव तीसरी तो गायब हो गई है सरस्वती केवल गंगा यमुना दो ही रह गई है त्रिभुवन तीन भुवन इकट्ठे बोल दिए गए त्रिभुवन तो तीनों लोक हो गए पृथ्वी द्विलोक द्विलोक अंतरिक्ष लोक आगे शब्द है दार तो ये दार शब्द सदा ही बहुवचन में और है? हाँ नहीं दार शब्द तो हमेशा पुल्लिंग में आएगा स्त्रीलिंग में नहीं बहुवचन में तो आना ही है बहुवचन में ही आएगा और ये पुल्लिंग में ही आता है सदा हाँ अर्थ इसका स्त्री है लेकिन आता पुल्लिंग में है ये शब्द हमें बोलना हो ये स्त्रिया तो अयम इमे इमे दाराहमे इम इमा दाराह नहीं कहेंगे ऐसे ही अक्षत जो बिना टूटे हुए चावल होते हैं जो क्षत नहीं है तो इसका भी प्रयोग बहुवचन में करते हैं ये और पुल्लिंग में ऐसे एक शब्द है लाज ये खीलों के लिए आता है संस्कृत में लाजा होम होता है विवाह संस्कार में तो ये भी पुल्लिंग और बहुचन में ही इसका रूप आता है इन्हें लाजा है, ये खीले ऐसे आगे देखिए असु ये प्राण का वाचक है और प्राण अर्थ जब इसका लेंगे तो क्योंकि प्राण कई होते हैं तो ये नित्य बहुवचन में आएगा और पुल्लिंग में रहेगा और स्वयं प्राण शब्द भी ये बहुवचन में आता है वर्षा अब ये अन्य प्रकार के शब्द आए अब जो आगे शब्द दे रहे हैं ये नित्य स्त्रीलिंग और नित्य बहुवचन तो वर्षा हमेशा बहुवचन में स्त्रीलिंग में सिकता रेत ये भी स्त्रीलिंग का है समा वर्ष चालीसवा अध्याय युर्वेद का है ना उसमें आठवां मंत्र सपरियगाक्रमकायम अवरणम असनाविम शुद्धम पाप विद्धम कविर्मनीषि परिभू स्वयंभूर या समाभ्यह तो समा लेकिन वहाँ साम का अर्थ वर्षा नहीं है वहां सम का अर्थ जीवात्मा प्रजा तो ये भी बहुवचन स्त्र वर्ष अर्थ में ले लेंगे और अप जल का वाचक प्रसिद्धि ही है शनो भवन शनो देवी रविष्ट है आपो भवन आप तो ये भी स्त्रीलिंग बहुवचन आप ये तो मूल शब्द है यहाँ तो आपा, आपा आपा नहीं, आप, आप, आप।, आप नहीं तो अशुद्ध कैसे बोला आपने ये धातु का नहीं है ये शब्द है मूल जैसे बालक ऐसे ही अब आप, आप अपनी उलझन जल्दी बताओ क्या है? ये है, है वो अलग विषय रहा ये शब्द मूल है इतना समझ में आ गया अब तो ये मूल शब्द हो गया इसका अर्थ है जल ये धातु आप। नहीं है अब प्रश्न यह शब्द किस धातु से बना बनाई तो आगे की बात है तो सारे में घटेगा ये प्रश्न तो आपका मैंने अभी तो धातु में बताई नहीं आपको सब में घटेगा ये तो कि लाज किस धातु से बना कि बनाता किस धातु से बना कि किस धातु से बना ये तो अलग बातें हो बनता है प्रणादी कोष का सूत्र है आप नो तेर ह्रस्व आप धातु से बनाते हैं धातु को हसुभी करते हैं साथ में इसलिए बनता है ये अपने ही अप सरस अब सरा यह भी बहुचन में आएगा स्त्रीलिंग में सुमनस ये भी सदा बहुवचन में आएगा स्त्रीलिंग ये शब्द अलग हो गए त्रिवार और अवय में दे दिया त्रिधा सर्व व्यक्ति से अव्यय संज्ञा हो जाएगी इसकी यह प्रकार अर्थ में है संख्या विधा अर्थ में संख्या विधार्थ धा आगे संख्यावाचक शब्द त्री ये तीन का अर्थ हो गया इसमें तीनों लिंगों में चलेंगे रूप इसके स्त्रीलिंग में तीसरी बन जाता है नपुंसक लिंग में त्रि ही रहेगा पूर्व लिंग में भी त्रि रहेगा कति ये कितने अर्थ में आएगा ये परिमाण अर्थ में डति प्रत्यय जाता है कि वहां संख्या परमाणे डती चो तो परमाणु अर्थ को कहने के लिए किम शब्द से डती प्रत्यय करके कति बनाते हैं और यह तीन अलिंगों में एक जैसा होता है त्रय शब्द अब त्री का भी अर्थ तीन और त्रय का भी अर्थ तीन क्या अंतर है त्रेक। कल भी चर्चा हुई थी इस पर कल भी इस पर विचार चला था कि संख्याया अवयवे तयप अवयव अर्थ बोलने के लिए संख्यावाची शब्द से तयप, तयप। प्रत्यय करते हैं जैसे उदाहरण दिया था मैंने ऋग्वेद का कि दश तयी बोलते हैं उसको दश तया दस अवयवों वाली तो संख्यावाची शब्द तो और भी हैं तो उसमें हमने त्रि ले लिया अब तीन अवयव हमें ये बोलना है तो यहां भी तयस होगा फिर तो क्या बनना चाहिए जब दश से बना दश तो त्रि से त्रितय तो उसी के आगे सूत्र है द्वित्रिभ्याम तयस्य अयच द्वि और त्रि इन शब्द से इन दोनों शब्दों से उत्तर तयस्य तय प्रत्यय के स्थान में अयच हो जाता है अब क्या बोलेंगे हम द्वि के के आगे क्या आ गया अयच यानी कि अय बन गया त्रया नहीं बन गया भी तो बन, भी। बन जाएगा ऐसे ही द्वितय और द्वय अब इस त्रय के रूप ती, तीनों वचनों में चलेंगे तीनों लिंगों में और तीनों वचनों में इसमें कोई समस्या ही नहीं है अब तो अब तीन अवय वाले बहुत सारी चीजें हैं तो बहुवचन हो जाएगा दो चीजें हैं तो द्विवचन तो एक है तो एक ही रहेगा स्त्रीलिंग का बन जाता है इसका त्रयी, जैसे दश तई टिडाणे द्वस दगने मातृ तय अप आ गया उसमें हाँ, तयपरपह हाँ, इतने प्रत्यंत शब्दों से स्त्रीलिंग में तो जो है ये तीन वेदों के लिए बोलते ही रिगु श्याम तीन प्रकार के जो मंत्र होते हैं उनमें चारों वेदों में उनके लिए त्रिगुण त्रिगुण कल भी आया था त्रिगुण इत्यादि उसका त्रिगुण और त्रिविधा तीन प्रकार से था और त्रिविधा यहां विधा के साथ में समास कर दिया बहुरी इन तीन प्रकार का तीन विधा हैं, जिसकी, तीन प्रकार हैं जिसके ये बन जाएंगे विशेषण सभी तो इस अभ्यास में विधिलिंग का प्रयोग चलेगा धातुएं आत्मने की ही आएंगी प्रायः तो इसलिए सेव धातु का इन्होंने नमूना दे दिया है सेवे तेवे सेवेवहि सेवेरन तो इसी प्रकार से अन्य सभी आत्म धातुओं के रूप चलेंगे आगे वही बातें बताइए जो कौन से पुल और और में रहेंगे कौन से स्त्रीलिंग में रहेंगे तो दार अक्षत लाज ऐसे ही असु प्राण ये सारे शब्दों नित्य और बहुवचना तो इनके रूप चलेंगे लेंगे दारा अक्षता लाजा असब प्राणा ऐसे ही अपसरस, वर्षा, सिकता, समा सुमनस ये नित्य स्त्रीलिंग और बहुवचना तो अब सरस का असरस अपका आप, आप, आप वर्षा सिकता समाह और सुमनसु। सुमनसु। सुमनसु। सुमनसु। सुमनस क्या बनेगा सुमनस का बहुवचन तो एक वचन हो गया सुमनस ये बहुवचन हो गया लेकिन कहीं कहीं पर बता रहे हैं कि इनका एक वचन में प्रयोग भी मिल जाता सुमनसा। है सुमनसा। अब का वर्षा का समा का और सुमनस का लेकिन जल अब का कभी भी नहीं मिलेगा एक वचन में आगे त्री से अष्टादश तक के जो शब्द हैं संख्यावाची ये सदा बहुवचन में ही आते हैं ये तो मैंने पीछे बता भी दिया था आपको एक और द्वि एक के एक वचन में लेकिन एक कार्त अर्थ जब हम कोई करते हैं तो द्विवचन बहुवचन भी हो जाएगा और त्री से लेकर के आगे की संख्याओं के बहुवचन में ही आएंगे कति शब्द का भी बहुवचन में आता है क्योंकि कति का अर्थ ही है कितना तो कितना में एक तो होता नहीं है कितना जब भी हम प्रश्न करेंगे तो बहुतों में से ही छाटते हैं किसी को तभी होता है कितना उनी में प्रश्न उठेगा अब कोई अकेला ही खड़ा है कितना है कितना हैं रोटी रखी है थाली में, कोई रोटी है थाली में? जब दिखी रही है एक तो क्या है तो है है है हो सकता गिनती नहीं पता लग पा रही है। तो कहें, कितनी है? तो कितनी कति जस और शस लाते हैं लेकिन इसकी संज्ञा कौन सी होती है कति शब्द की कौन संज्ञा करेंगे हम संज्ञा सूत्र तो पहली बात में आ चुका था तो षठ तो संज्ञा होने से षठ लोक से जस और शस हट जाएंगे तो कति रह गया दोनों में तो कति कति कतिभि ही कतिभ कतिभ कति नाम कतिशु इस तरह चलेंगे रो आगे नियम दिया है आदरार्थ बहुवचनम ये केवल एक वैसा ही वाक्य है कोई किसी शास्त्र का नहीं है तो आदर प्रकट करने में बहुवचन का प्रयोग कर देते हैं ये कोई अनिवार्य नहीं है प्राचीन भाषा में ऐसा नहीं होता था प्राचीन काल में संस्कृत में महर्षि दयान भी जब शास्त्रार्थ कर रहे थे बनारस में तो उसमें उन्होंने पहले पूछा ना किसी से कि धर्म के लक्षण बताओ हम्म धर्म से लक्षणम वो तो बाल शास्त्री जी बोले के बेबो नहीं बता पाया तो बाल शास्त्री जी बोले कि मैं बताता हूं तो स्वामी सम्झ स्वामी जी बोले त्व तो अधर्म से लक्षणम धर्म का नहीं अधर्म का बताओ तो त्वम तो इत्यादि का प्रयोग चलता रहा ये तो अब जो है थोड़ा हो गया हिंदी कांड से उसमें कोई अपमान नहीं हो रहा है किसी का अब लगता है हमें कि अगर हम तुम बोल देंगे तो अपमान हो जाएगा तू शब्द मैं वही तो बोल रहा हूं हमारी मनोवृत्ति जो बन गई है हिंदी भाषा बोलते बोलते तो वहां ऐसा लगता है अब लेकिन प्राचीन आप संस्कृत उठा करके देखो तो एक बचन तो एक ही वचन है ऐसा नहीं है बहुवचन है बहुवचन होगा तो बहुत अर्थ होगा उसका अब यहाँ वो प्रभाव संस्कृत में पड़ने लगा हिंदी का अच्छा इंग्लिश में क्या बोलेंगे यू ही बोलेंगे। यू बोलते हैं नहीं तो वहां तो कोई आपत्ति नहीं करता है? सम्माननीय व्यक्ति को क्या यू नहीं कहेंगे एक है। तो यू कौन सा पुरुष है फर्स्ट पर्सन है कि सेकंड पर्सन है कि थर्ड पर्सन है है? से, से, से, तो सेकंड पर्सन या संस्कृत मध्यम पुरुषित होता है सेकेंड मानी मध्यम तो ये तो एक प्रभाव है अब वहां चल रही है इंग्लिश में बोल रहे हैं धड़ाधड़ कोई किसी को आपत्ति नहीं लेकिन तो हिंदी में आपत्ति उठाएंगे तो हिंदी का प्रभाव बढ़ गया संस्कृत पर जबकि संस्कृत का प्रभाव हिंदी पर आना चाहिए था तो उसी के आधार पर यह वाक्य बना लिया गया आधार आदर अर्थ है बहुवचन हम आदर करना है बोल दो बहुवचन जहां बोलना है वहां पर कुछ बातें बता दी गई है जैसे अस्मद शब्द का प्रयोग करते हैं हम तो अस्मदो द्वोष एक प्रश्न बोल रहे हैं तब भी हम अपने को जैसे वयम गच्छा मह कह सकते हैं मैं अकेला जा रहा हूं तब भी हम दो जा रहे हैं तब भी कह सकते हैं व्यय गच्छा मह विकल्प है और अहम गच्छा भी कह सकते हैं आवाम गच्छाओ भी कह सकते हैं इन्होंने दिया भी है, इसमें तो दोष अहम और आवाम के साथ में वयम का प्रयोग और जात्याख्याम एकस्मिन बहुवचनम्य त्रम जाति की आख्या जब होती है जाति को कहना होता है तो जाति तो क्योंकि एक ही होती है लेकिन फिर भी वहां बहुवचन का प्रयोग विकल्प से हो जाता है जैसे ब्राह्मण शब्द जाति के रूप में लेंगे तो ब्राह्मण पूज्य है या ब्राह्मण पूज्य देशवाचक जो शब्द होते हैं उनमें प्राय बहुवचन का प्रयोग करते हैं तो उसका तो सूत्र अलग है और जैसे पंचालाह है बोलते हैं तो नगर या देश इत्यादि शब्दों के, शब्द जो आते हैं उनमें भी लेकिन जब साथ में हम उन शब्दों के साथ में नगर या देश शब्द जोड़ देंगे समास करके तो फिर बहुवचन नहीं आएगा क्योंकि बोल दिया हमने जैसे पंचाल नगर ही बोलेंगे फिर नगरानी नहीं बोलेंगे पंचाल नगरम अकेले पंचाल पंचालाह कह सकते हैं जैसे अहम्, अंगान बंगान कलिंगान विदर्भान गौान वा अगच्छम् इन देशों में गया मैं और अब सीधा नाम ही बोल दिया किसी का जैसे पाटलिपुत्र पटना का नाम है तो हम पाटली पुत्र वा देशम व सूत्र झलाम सुनते आपने पढ़ाई था कि जल पद के अंत में जब झल आता है तो उसको जश हो जाता है लेकिन यदि खर आगे आ रहा है तो फिर झलों के स्थान में चर हो जाता है जैसे सद शब्द है मूल शब्द तो सत ही है लेकिन झलाम झोनते से दकार कर लेंगे तो उसके स्थान में फिर तकार हो जाएगा तो सत्कार ऐसे ही उत् उपसर्ग है तो उत्त को पहले दकार करेंगे दकार को फिर तकार करेंगे तो उत्पन्न उत्पन्न तो जब भी खर पर होगा तो झल के स्थान में चर करना ही होगा बाकी देखिए त्रय छात्रा छात्र पुल्लिंग का है तो त्रि शब्द का त्रय बहुवचन प्रथमा का बहुवचन ये वो त्रय नहीं है अवय वाला अवयव अवय में जो तय के स्थान पर अयच आदेश किया था वो नहीं है ये तो त्रय छात्रा इसी त्री के स्थान में जब स्त्रीलिंग बोलेंगे तो तीसरी आदेश हो जाएगा तो तीसरी का बनेगा प्रथमा के बहोचन में तीसरा कन्या नपुंसक नपुंसकलिंग में त्रीणी बन जाएगा इसका त्रीणी पुस्तकानी छात्र संति ष्ठी के प्रवचन में जब त्रि शब्द से आम प्रत्यय लाते हैं तो क्या बनना चाहिए रूप त्रि है और आम है बनाओ। त्रि और आम है नुडागम हो जाएगा शट त्रि चतुर्भष नुट का सूत्र है अलग हृषण नुट के आगे शट त्रि चतुर्भ्य तो त्रि से नुडागम होता ही है, त्रि से उत्तर आम को तो त्रि नाम दीर कर सकते हैं चलो ठीक है तो त्रि नाम ये बनना चाहिए ना जैसे हरिणाम लेकिन वही सूत्र है त्रेस त्रया आम प्रत्यय पर रहते शब्द के स्थान पर त्रय आदेश तो त्रया नाम ये बनता है आमी सर्वनाम न सुट इसके आगे ही है त्रेस्त्र तो त्रयाणाम छात्रा नाम। तिस्री का वही रहेगा तिश्राम कन्या नाम दीर्घ नहीं हुआ निश्चित करने वाला है न तीसरी चतसरी दो शब्दों को दीर्घ नहीं होता है तिस्म कन्यानाम चा त्रीणी वस्त्राणी सन्तीन कपड़े हैं कति छात्रा तो बहुवचन है छात्रा लेकिन ये कति रहेगा ऐसा ही अत्र क्रीडंती छात्र त्रय अब क्योंकि ये तीन अवयवा का वाचक हो गया तो एक छात्र दो छात्र तीन तीन अवय हो गए उसका पूरा जो समूह कह दिया गया और वो नपुंसक लिंग में आएगा छात्र त्रयम अत्र क्रीडंती क्रिया क्वेश्चन में आएगी फिर और स्त्रीलिंग का प्रयोग करेंगे तो छात्र त्री तो छात्र त्रयम और छात्र त्रयी दोनों प्रकार से बन जाते हैं तो छात्र त्री विधत्री पठती दोनों में अयच उसको आदेश तय के स्थान पर त्र्यंबक त्रिपुरारी त्रिभुवनम भयात्रक अथवा त्रिपुरारी तो इन्होंने त्रयंबक का अर्थ किया है शिव और परमात्मा अर्थ करेंगे या और शिव ले लिया है मनुष्य तो मनुष्य तो डरेगा ही परमात्मा थोड़ी डरता है तो मनुष्य अर्थ ले रहे हैं तो ठीक है फिर नहीं, हटाता है। अच्छा रक्षा करता है हाँ ठीक है रक्षा करता है हाँ भयात्री तो त्रयंबक या त्रिपुरारी त्रम्बक त्रिपुरारे व्रिभुवनम सारे संसार को त्रिभुवन को तीनों लोकों को भय से बचाता है रक्षा करता है त्रिवर्ग इसमें भयात्म पंचमी किससे होगी ये अपादान कैसे बनाइए भित्रार्थ नाम भय हेतु हो त्रिवर्ग मनुष्य से लक्ष्यम अस्थित बस वाक्य गलत है ये मनुष्य का लक्ष्य त्रिवर्ग नहीं चतुर्वर्ग होता है हैं? वो पाठेद मिल जाता है तो मनुष्य का लक्ष्य त्रिवर्ग धर्म अर्थ काम मोक्ष को छोड़ दिया इन्होंने। ये तो साधन है अपह शिष्य है पिपत्ती त्रिवेणी में जहाँ संगम हो रहा है नदियों का वहां गंगा वाला जल केवल त्रिपथ का, का जल शिष्य पी रहा है तो यह अपह में कौन सी व्यक्ति है और प्रथमा के बोचन में क्या बनता है तो कैसे रूप से लाएंगे इसके अपह अपह अदभी यहां प को ब हो जाएगा आपके पकार को दकार अदभी को दकार हो जाएगा तो सूत्र है अपो तो अपि अध्यह अध्यह अपाम अपसु सह प्राणान असून व्यजत तो प्राण और असू में बहुवचन दिखा दिया उसने प्राणों को या छोड़ दिया इमेदारा ये पुल्लिंग का दिखा रहे हैं ये सभी शब्द बहुवचन पुल्लिंग हा। तो इमेदारा हा, अमी अक्षता हा। ऐसे ही एते लाजा सुखाया भंतु सुख के लिए हो गए ये सारी वस्तुएं वर्षासु सिकतासु सुमनसह सुमनस तर तैर रहे हैं सब बहुवचन के हैं ये एता अवसरस त्रिभुवने मोदेरन ये भवचन और स्त्रीलिंग तीन लोकों में प्रसन्न रहे हैं ये ये अवसराए वर्धेरन और बढ़े एताह पंच समाह गुरुम सेवे अब क्योंकि इन्होंने समाह का अर्थ वर्ष, वर्ष किया था तो ये पांच वर्ष एता पंच समाह और स्त्रीलिंग आ गया इसलिए एताह शब्द आ गया इन पांच वर्षों तक स गुरुम तो ये कौन सी व्यक्ति है ये पंच समाह तीनों में तीनों में कौन सी व्यक्ति है मैं पूछ रहा हूं व्यक्ति आप पहुंच गए वचन में धातु क्या है सेव, सेव। सेवन करना कौन करेगा सेवन पांच वर्ष अरे करता तो सा है फिर कर्म है कालाध्वनोर अत्यंत सही हो वो भी गुरु भी कर्म है तो क्या बात होगी तो पांच इन पांच वर्षों तक वह गुरु की सेवा करे और प्रसन्न रहे चलिए आगे वाक्य बनाइए तीन गुरु तीन लड़कियां और तीन वस्त्र वहां हैं। तो गुरु पुलिंग है इसलिए त्रयो गुरव या गुरु त्रयम लेकिन यहां त्रयो गुर ठीक रहेगा अभी तीन लड़कियां तीसरो बालिका त्रीणी तत्र चंती तीन छात्रों को और तीन छात्राओं को तीन पुस्तकें तीन बार दो. दो तो तीन छात्रों को क्या बनेगा त्रिका रूप बनाओ अरे तो त्रिका रूप बनाओ नया क्यों बनेगा हाँ तो त्रिभ्य छात्रेभ्य और तीसरे भात्राभ्य त्रीणी देहि यक्ष ठीक है तो त्रि के लिंग का ध्यान रखना है बस पुल्लिंग के साथ हम पुलिंग का स्त्रीलिंग के साथ में स्त्रीलिंग का और तीनों का दिखा दिया इन्होंने ये तीन छात्र त्रिवर्ग के लिए त्रयंबक की सेवा करें तो एते एते त्र छात्रा है और त्रिवर्ग के लिए त्रिवर्गार्थम त्रियम्बक की सेवा करें तो त्रियम्बकम सेवेरन भगवचन आएगा सेवेरन त्रिवेणी में त्रिपथगा का जल शोभित होता है त्रिवेण त्रिपथगाया यहां जल नहीं प्रयोग करना है आपको अप शब्द का प्रयोग करना है तो त्रिपथ गा, त्रिपथ गाया अपह लेकिन नहीं कर्ता मैं प्रथमा का भोजन लेंगे आपह। शोभते त्रिवेण्याम त्रिपथ गाया आपह। शोभते ठीक नहीं शोभन्ते होगा आपह। शोभंते शुभ धातु का कर्ता अपशब्द होगा त्रिवेण्याम त्रिपथ गाया आपह। शोभंते शोभित हो रहे हैं तीन कन्याएं वेद त्रयी को तीन बार तीन प्रकार से पढ़ें तो यहां तीसरी आदेश हो जाएगा त्री को और ये पढ़ें के सब कर्ता बनेंगे ये कर्ता बनेंगे तो तीसरा तिश्र जो बनता है प्रथमा के बहुवचन में और द्वितीया के बहुचन में भी तो तीसरा कन्या वेद त्रय त्रिविधा त्रिवार त्रिधा पठन्तु हाँ आप लिख दो पठेरन, पठेरन। लेकिन मैं तो लिख नहीं नहीं बोल इसको प्रश्न पद की है तो अगर आपको तो आपने बस बोलना ही है तो अध्ययरन बोलो फिर नहीं अध्ययन भी क्यों बनेगा अधीता अधी आताम अधीरन बोलो फिर और क्या है न दुगना, दुगना खाओ ना और ना तिगुना काम करो ना ना अब खाओ यहाँ अगर हम भक्ष का प्रयोग करते हैं उसका नहीं आपने पद में आई धातु खाने की हाँ धातु आगे होगी शायद हैं तो भूंगताम भुंज आताम, भुंज आताम, भुंज तो ये का भी कर सकते हैं हैं? भुंजीत यत् ईशावासम कि जगत जगत त्यक् नुंजी था न्गुण भुंजी था त्रिगुणम् कार्य कुरु क्या रह गया आपका हैं हो गया अच्छा के कितने वर्ष हुए जब उसने प्राण छोड़े थे तो कितने वर्ष हुए अब कितने का तो कति रहेगा स्त्रीलिंग का शब्द हो आगे चाहे पुलिंग का हो तो कति अभवन कितने वर्ष हुए जब उसने प्राण छोड़े थे यदा प्रान। स प्राणान या असून अत्यजत नहीं नहीं उसने छोड़े करता तो सह है प्राण तो कर्म हो गया तो कति समाभवन यदा स सणान अत्यजत्य अत्यजत उस स्त्री पर उस स्त्री इन अक्षत और इन खिलो को यहाँ लाओ अब यहाँ लाओ आ रहा है तो ये कर्म बनेंगे सब तो इम इमे इमाह और इमाम इमे लेकिन यहाँ उस आ रहा है साते ताह तामते ते ता ठीक है तो ता दाराह क्योंकि दार शब्द है हाँ दार्शद पुल्लिंग में आएगा दर्शद पुल्यंग में आएगा ते, ते दारान तान दारान ठीक है तान दारान ये तो अलग हो गया और ये अक्षत शब्द ही पुलिंग में आएगा तो इन वहां था उस यहाँ है इन तो उसका तो हो गया तान दारान और इन का हो गया एतान एतान अक्षतान अच्छा और आगे आ रहा है खील शब्द लाजा तो ये भी पुल्लिंग में आएगा तो एतान या इमान लाजान लाजांश अत्र वर्षा में रेत पर जल और फूलों को देखो तो वर्षा में वर्षासु इसको भी बहुवचन हम बोलेंगे और रेत भी बहुवचन सिकता भी तो सिकतासु वर्षासु सिकतासु और जल और फूल ये बनेंगे कर्म आपाह। तो बनेगा उधर बनेगा सुमन सह सुमन सुमनसह सुमनश कैसे बोल दिया आपने सुमन सुमन सषम फिर गलती कर रहे हैं आप सुमन सष्ट पश्य यक्षस्व ये अफसराए हैं अब यहां अपसरस शब्द आ रहा है तो अफसरस स्त्रीलिंग भवचन ठीक है तो ये अप्सराएं हैं करता है ये तो इमा अफसरा वह गुरु की सेवा करे स गुरुम लेकिन तेकिन विधुलिंग बोलना है हाँ विधिलिंग में सेवे मैं धन पाऊ अहम धनम आप लिख दिया लभे क्या बनेगा लभेय अहम धनम लभेय वे बढ़ें और प्रसन्न हों तो ते वर्धेरन मोदेरंश मोदेरंश नष्टव्य प्रशान लगा करके ते वर्धेरन मोदेरंश यहां सुख होवे वे लिखा है इसमें मेरे में वे हमारे में वह लिखा तो कोई बात नहीं यहां सुख होवे अत्र सुखम वृत्त धातु का प्रयोग करेंगे तो बढ़ते बालक खेले और कूदे बालक खेल का किए मैं देखू अहम ई क्षेय का अहम ई क्षेय बोलू भाषे ये यत्न करू शिक्षेय सीखू और आनंद करूं, करू ठीक है? चोर तिगुनी चेष्टा करे और भाग जाए तो चोरस भी आपने पद किए और भाग जाए तो परा उपसर्ग पूर्वक अय धातु पलाये वह तीन बार स्पर्धा करे तो सीवार वह तीन प्रकार से आशंका करे अब यहाँ तीन प्रकार है वहा तीन बार है तो ये त्रिधा हो जाएगा त्रिधा आशंकेता। आशंका करे वह भिक्षा मांगे भिक्षेत भिक्षा तो भिक्षातु तो गई पीछे भिक्षेता, तो अशुद्ध वाक्यों में क्या किया है इन्होंने? एक क्वेश्चन का प्रयोग कर दिया है तो तान, दारान, ईमान, ईमान अक्षतान, इस तरह से ऐसे ही वर्षायाम ये क्वेश्चन न बोल करके वर्षासु सिकतायाम भी बहुवचन आएगा सिकतासु और आपम तो बनेगा ही नहीं बहुवचन आता अपह सुमन सच कति समाह अगच्छत तो कति में विसर्ग नहीं आते क्योंकि जस और शस का लुक जाता है तो कति रहेगा और समा तो सही है और अगच्छत क्योंकि बहुचन में है ये तो अगच्छन होगा कितने वर्ष बीत गए इसका ये अर्थ है कितने वर्ष बीत गए हाँ जब उसने प्राणों को छोड़ा था तो ये बीसवा अभ्यास पूरा हुआ बाकी अब ऐसे आएंगे बड़े बड़े से कुछ है? थोड़ा और बढ़ता ही रहेगा धीरे धीरे चलिए तैयारी खुद करके लाया करो पहले से प्रणव धनिया